राजयोग अवतरणिका इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ गुह्य या रहस्यात्मक है सब छोड़ देना पड़ेगा जिससे बल मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए अन्यान्य विषयों में जैसा है धर्म में भी ठीक वैसा ही है जो तुमको दुर्बल बनाता है वह समूल त्याज्य है रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है किंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है आज 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है यह एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है और लेखक जितना प्राचीन है उसने उतनी ही अधिक युक्ति युक्त बात कही है आधुनिक लेखकों में ऐसे अनेक हैं जो नाना प्रकार के रहस्यात्मक और अद्भुत अद्भुत बातें कहा करते हैं इस प्रकार जिनके हाथ या शास्त्र पढ़ा उन्होंने सब शक्तियाँ अपने अधिकार में कर रखने की इच्छा से इसको महागोपनीय बना डाला और युक्त रूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर न पढ़ने दिया मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ उसमें गुहे नाम की कोई चीज़ नहीं है मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूँ वही तुमसे कहूँगा जहाँ तक यह युक्ति से समझाया जा सकता है वहाँ तक समझाने की कोशिश करूँगा परंतु मैं जो नहीं समझ सकता उसके बारे में कह दूँगा शास्त्र का यह कथन है अंधविश्वास करना ठीक नहीं अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम मिलानी होगी यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है या नहीं भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो ठीक उसी प्रणाली से यह विज्ञान भी सीखना होगा इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं इसमें जहाँ तक सत्य है उसका सबसे समक्ष राजपथ पर प्रकट रूप से प्रचार करना आवश्यक है यह सब किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की महान विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं कुछ और अधिक कहने से के पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूँगा इस सांख्य दर्शन पर पूरा राजयोग आधारित है सांख्य दर्शन के मत से किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है प्रथमतः विषय के साथ चक्षु आदिबाह कर्णों का सहयोग होता है ये चक्षु आदि करण फिर उसे मस्तिष्क स्थित अपने अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं इंद्रिया मन के निकट और मन उसे निष्ठ्यात्मका बुद्धि के पास ले जाता है तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करती है फिर जिस सोपान क्रम में से होता हुआ यह विषय अंदर आया था उसी में से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है इस प्रकार विषय गृहित होता है पुरुष को छोड़कर शेष सब जड़ है पर आँख आदि बाहरी करणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है मन जिस उपादान से निर्मित है उसी से तन्मात्रा नामक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है उनके स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है यही सांख्य का मनोविज्ञान है अतएव बुद्धि और परिदृश्यमान स्थूल भूत में अंतर केवल स्थूलता के तारतम्य में, में है एकमात्र पुरुष ही चेतन है मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है मन सतत परिवर्तनशील है इधर से उधर दौड़ता रहता है कभी सभी इंद्रियों से लगा रहता है तो कभी एक से और कभी किसी भी इंद्रिय से संलग्न नहीं रहता मान लो मैं मन लगा कर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ देख ना पाऊँगा इसे स्पष्ट इस समझ में आ जाता है कि मन जब श्रवण्रिय से लगा था तो दर्शनेंद्रिय से उसका संयोग न था पर पूर्णता प्राप्त मन सभी इंद्रियों से एक सांस लगाया जा सकता है उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक में नज़र डाल सकता है एक अंतर्दृष्टि का विकास साधनन ही योगी का उद्देश्य है मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वे जानना चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं यह तो दार्शनिकों के मनस्तत्व विश्लेषण का फल मात्र है आधुनिक शरीर विज्ञानविद का कथन है कि आँखें यथार्थ दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं वह इंद्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है और समस्त इंद्रियों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं सांख्य भी ऐसा ही कहता है अंतर है कि सांख्य का सिद्धांत मनस्तत्व पर आधारित है और वैज्ञानिकों का भौतिकता पर फिर भी दोनों एक ही बात है हमारे सोच के क्षेत्र इन दोनों के परे हैं